माँ की बातें सरयू बाला देवी फरवरी 1914 एक दिन सुबह उद्यान से बहुत से फूल तोड़कर ले गई थी ले जाकर माँ को देने पर वे अति आनंदित होकर उनसे ठाकुर को सजाने लगी उनमें नीले रंग के एक तरह के फूल थे उन्हें हाथ में लेकर वे बोली आहा देखती हो कैसा रंग है दक्षिणेश्वर में आशा नाम की एक लड़की एक दिन उद्यान से काले काले पत्तों वाले एक पौधे से लाल रंग का एक सुंदर फूल तोड़ लाई और उसे हाथ में लेकर बारंबार कहने लगी अरे ऐसा लाल फूल और उसके ऐसे काले पत्ते भगवान यह तुम्हारी कैसी सृष्टि है यही कहकर वह जोर जोर से रोने लगी ठाकुर यह देख उससे बोले तुझे क्या हो गया जी इतना रो क्यों रही हो वह और कुछ बोल पाने में असमर्थ होकर केवल रोती जा रही थी तब ठाकुर ने उसे बहुत सी बातें कहते हुए समझा कर शांत किया आहा ये फूल कैसे नीले रंग के हैं जरा देखो तो फूलों के बिना क्या ठाकुर शोभते हैं यह कहकर माँ अंजलि भर भर कर फूल ठाकुर को देने लगी पहली बार देते समय कुछ फूल सहसा उनके अपने पांवों पर गिर पड़े जिसे देखकर वे बोली ओ माँ पहले ही मेरे पाँव पर गिर पड़ा मैंने कहा अच्छा ही हुआ मन ही मन सोचा तुम्हारी दृष्टि में ठाकुर भले ही बड़े हों हम लोगों के लिए तो तुम दोनों एक ही हो एक विधवा महिला आई है माँ से मैंने उसके बारे में पूछा माँ बोली महीने भर पहले दीक्षा ले गई है पहले वह किसी अन्य गुरु के पास दीक्षित हुई थी सो बेटी मन की गति है कि यहाँ फिर से लिया गुरु तो सब एक हैं यह बात उसकी समझ में नहीं आई दोपहर को प्रसाद पाने के बाद विश्राम करते समय कांमार पुकुर की बात उठी माँ बोली ठाकुर जब पेट की बीमारी के कारण कांमार पुकुर गए थे उस समय मैं छोटी सी बहू थी ठाकुर थोड़ी रात रहते ही मुझसे कहते कल मेरे लिए ये ये चीज़ें बनाना हम लोग वही वही पकाते एक दिन छोंक देने को पांच फोड़न नहीं था दीदी लक्ष्मी की माँ ने कहा तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं नहीं है तो क्या करेंगे ठाकुर के कानों में यह जाने पर वे बुला कर बोले यह क्या जी पांच फोड़न नहीं है तो एक पैसे का मंगवा लो जिससे जो पड़ जिसमें जो पड़ता है उसे डाले बिना काम नहीं चलेगा तुम लोगों के इस फोड़न के गंध वाले व्यंजन खाने के लिए मैं दक्षिणेश्वर के खीर आदि छोड़ आया हूँ और तुम लोग वही डालना नहीं चाहती तब दीदी ने लज्जित होकर उसे मंगाने भेजा ब्राह्मणी योगेश्वरी भी उन दिनों वहीं थी ठाकुर उन्हें माँ कहकर संबोधित करते थे मैं भी उन्हें सास के रूप में देखती तथा डरती थी वे मिर्च बहुत खाती थी वे मिर्च से भरा भोजन बनाती और मुझे भी देती मैं आंखें पोसते हुए खाती रहती वे पूछती कैसा हुआ है मैं सहमी सी कहती अच्छा हुआ है रामलाल की मां कहती हाँ इतना तीखा हुआ है कि कुछ पूछो मत मैं देखती कि इस पर वे नाराज होती और कहती बहू तो कहती है कि अच्छा हुआ है तुम्हें तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं लगता आगे से तुम्हें नहीं दूंगी इतना कहकर माँ खूब हंसने लगी फिर फूलों की बात उठी माँ ने कहा दक्षिणेश्वर में रहते समय एक बार मैंने रंगन तथा जूही के फूलों से सात लड़ी की माला बनाई थी अपराह्न के समय उसे गूथ पत्थर के कटोरे में पानी डालकर रखते ही उसकी सभी कलियां खिल उठी मंदिर में माँ को पहनाने भेज दिया माँ के गहने उतारकर उन्हें फूलों की माला पहना दी गई उसी समय ठाकुर माँ का दर्शन करने गए थे देखते ही वे पूर्णतः भाव विभोर हो गए कहने लगे आहा काले रंग पर क्या ही फप रहा है पूछा ऐसी माला किसने गुथी है किसी के मेरा नाम बताने पर वे बोले आहा उसे एक बार बुला तो लाओ माला पहनकर कर माँ का रूप कैसा खिल उठा है एक बार आकर देख जाए वृंदा कहा आकर मुझे बुला ले गई मंदिर के पास पहुँचते ही मैंने देखा कि बलराम बाबू सुरेश बाबू आदि माँ के मंदिर की ओर ही चले आ रहे हैं अब मैं कहीं छिपूँ मैंने वृंदाबन का वृंदा का आंचल खींच अपने को ढक लिया और उसकी आड़ में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ओ माँ ठाकुर यह बात समझकर कहने लगे अजी उधर से मत चढ़ो उस दिन एक मछुआरिन को उधर से चढ़ते हुए पाँव फिसल जाने के कारण गिरकर चोट आ गई थी सामने की ओर से जाओ उनकी यह बात सुनकर बलराम बाबू आदि थोड़ा खिसक कर खड़े हो गए जाकर मैंने देखा कि ठाकुर माँ के सामने खड़े प्रेम विभोर होकर भजन गा रहे हैं एक महिला भक्त के आ जाने पर चल रहा प्रसंग दब गया मेरे भी चलने का समय हो रहा था माँ ने कहा कि कपड़े धोकर आने के बाद वे मुझे एक चीज देगी फिर मुक्ति की बात उठी माँ ने कहा जानती हो वह क्या है बेटी वह मानो बच्चे के हाथ की मिठाई है कोई बड़ा ही अनुनय विनय कर रहा है थोड़ा सा दे देना तो वह बिल्कुल भी नहीं देगा पर जिस पर खुश हुआ उसे झट से दे डालता है एक आदमी सारे जीवन सिर पटक कर भी कुछ नहीं कर पाता और दूसरा घर में बैठा पा जाता है जैसे ही कृपा हुई उसे दे दिया कृपा बहुत बड़ी चीज है यह कहकर वे कपड़े धोने चली गई मुझे जो देने को उन्होंने कहा था अपराह के भोग के उपरांत उसे बिल्लो पत्र में मोड़ मुझे देते हुए वे बोली ताबीज बनवा पहनना इस विषय में और किसी को मत बताना नहीं तो सभी मुझे फाड़ खाएंगे मैंने श्री को बालीगंज में श्रीमान के घर जाने की बात कही वे बोली कि जाएंगी फिर कहा मुझे एक चटाई ला देना बेटी मैं उस पर सोऊंगी मैं यह तो मेरा सौभाग्य है अवश्य लाऊंगी। इतना कहकर मैंने उनसे विदा ली मां ने कहा फिर आना